श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग परिशिष्ट दक्षिणेश्वर में आकर केशव चंद्र का व्यवहार दक्षिणेश्वर में आते समय शास्त्रीय प्रथा के अनुसार श्रीयुक्त केशवचंद्र कभी खाली हाथ नहीं आते थे अपने साथ कुछ फल मूल लाकर श्री रामकृष्ण देव के सम्मुख रख देते थे तथा अनुगत शिष्य की भांति उनके चरणों के समीप बैठ वार्तालाप किया करते थे एक बार प्रयास करते हुए श्री कृष्ण देव ने उनसे कहा था केशव भाषण के द्वारा लोगों का तुम को मुक्त करते रहते हो मुझे भी कुछ बताओ यह सुनकर श्रीयुक्त केशव चंद्र ने अत्यंत विनम्रता के साथ उत्तर दिया था मान्यवर लोहार की दुकान पर मैं सुई बेचना नहीं चाहता हूं आप कहते जाइए मैं सुनता हूं आपके श्रीमुख से निकली हुई दो चार बातें लोगों के समक्ष कहने से वे मुक्त हो जाते हैं श्री रामकृष्ण देव ने एक दिन दक्षिणेश्वर में केशव चंद्र को यह समझाया था कि ब्रह्म के अस्तित्व को स्वीकार करने पर उसके साथ ही साथ ब्रह्म शक्ति के अस्तित्व को भी मानना पड़ता है एवं ब्रह्म तथा ब्रह्म शक्ति सर्वदा अभिन्न रूप से अवस्थित हैं श्रीयुद्ध केशव चंद्र ने श्री रामकृष्ण देव के उस कथन को स्वीकार किया था तदनंतर श्री राम कृष्ण देव ने उनसे यह कहा था कि ब्रह्म तथा ब्रह्मशक्ति के संबंध की भांति भागवत भक्त तथा भगवान ये तीनों अभिन्न या नित्य युक्त हैं अर्थात भागवत भक्त तथा भगवान ये तीनों एक या एक ही तीन हैं केशव चंद्र ने उनकी इस बात को समझकर उसे भी स्वीकार किया था इसके बाद श्री रामकृष्ण देव ने उनसे कहा था अब मैं तुम्हें इस बात को समझाना चाहता हूँ कि गुरु कृष्ण वैष्णव ये तीनों एक या एक ही तीन है यह सुनकर केशव चंद्र ने पता नहीं क्या सोचकर अत्यंत विनय पूर्वक यह उत्तर दिया था महाराज आपने पहले जो कुछ कहा है उससे आगे अभी मेरी बुद्धि दौड़ नहीं पा रही है अतः इस प्रसंग की चर्चा इस समय रहने दीजिए तब श्री रामकृष्ण देव ने भी यह कहा था अच्छी बात है अभी यहीं तक रहने दिया जाए इस तरह पाश्चात्य भाव में पुष्ट श्री केशवचंद्र को श्री देव के दिव्य संग के प्रभाव से अपने जीवन में विशेष आलोक प्राप्त हुआ था तथा क्रमशः वैदिक धर्म के सार रहस्य को अनुभव कर वे साधना में निमग्न हुए थे श्री रामकृष्ण देव के साथ परिचित होने के पश्चात उनका धर्म मत दिनों दिन परिवर्तित होने के कारण यह बात विशेष रूप से हृदयंगम होती है छह मार्च 1878 ईस्वी में कूच बिहार का विवाह संपन्न होना उसके आघात प्राप्त कर केशव चंद्र की आध्यात्मिक स्थिति का गंभीर होना उस विवाह के बारे में श्री रामकृष्ण देव का अभिमत कोई विशेष आघात हुए बिना मानव का मन संसार से अलग होकर ईश्वर को अपना सर्वस्व मानने में समर्थ नहीं होता श्री रामकृष्ण देव से परिचित होने के लगभग तीन वर्ष बाद कुछ बिहार के राजा के साथ अपनी पुत्री का विवाह संपन्न करके श्रीयुद्ध केशव को इस प्रकार का आघात प्राप्त हुआ था उस विवाह को लेकर भारतीय ब्राह्म समाज में विशेष आंदोलन खड़ा हो गया था उसने ब्राह्म समाज के दो भागों में विभक्त कर डाला एवं श्रीयुद्ध केशवचंद्र के विपक्षियों ने उनसे पृथक होकर साधारण ब्राह्म समाज के नाम से और एक नवीन समाज का सृजन किया था एक साधारण सी बात को लेकर दोनों पक्ष के इस प्रकार के विरोध को सुनकर दक्षिणेश्वर में श्री रामकृष्णदेव अत्यंत दुखित हुए थे कन्या के विवाह योग्य आयु के संबंध में ब्राह्मण समाज के नियम को सुनकर श्री कृष्ण रामकृष्ण देव ने कहा था जन्म मृत्यु तथा विवाह इस परेक्षाधीन घटनाएं हैं इनके संबंध में कड़े नियम बनाना उचित नहीं है केसव ने ऐसा क्यों किया कुछ बिहार के विवाह की चर्चा करते हुए जब कोई श्रीयुक्त केशव चंद्र की निंदा करने लगता तब वे उससे यह कहते थे केशव ने निंदनीय ऐसा किया क्या है वह संसारी है जिससे अपनी संतान का कल्याण हो ऐसा कार्य करना क्या अनुचित है संसारी व्यक्ति के लिए धर्म मार्ग का अवलंबन कर ऐसा करने में निंदा की क्या बात है उसने धर्म विरोधी कोई भी कार्य नहीं किया है प्रत्युतपिता के कर्तव्य का ही पालन किया है इस प्रकार संसार धर्म की दृष्टि से देखते हुए केशव चंद्र के कार्य को श्री रामकृष्ण देव सर्वदा निर्दोष प्रतिपन्न करते थे फिर भी इसमें कोई संदेह नहीं कि कुछ बिहार की विवाह संबंधी घटना से गहरी चोट लगने के कारण श्रीयुक्त केशव चंद्र का मन अंतर्मुख हो दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हुआ था केशव चंद्र पूर्ण रूप से श्री रामकृष्ण देव के भाव को नहीं समझ पाए थे श्री रामकृष्ण देव के साथ उनके दो तरह के आचरण पाश्चात्य भाव में पुष्ट श्रीयुत केशव चंद्र को श्री रामकृष्ण देव की विशेष प्रीति तथा उनको देखने का प्रचुर सुयोग प्राप्त होकर भी वे उन्हें सम्यक रूप से समझ पाए थे या नहीं यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह देखने में आता है कि एक और वे श्री कृष्ण देव को जागृत धर्म मूर्ति मानते थे अपने घर ले जाकर वे जहाँ भोजन शयन उपवेशन तथा समाज के कल्याण का चिंतन करते थे स्वयं श्री राम देव को उन स्थानों को दिखाकर आशीर्वाद प्रदान करने के लिए कहा था जिससे उन स्थानों में से कहीं भी बैठकर उनका मन ईश्वर चिंतन तथा संसार विस्मरण में सफल हो साथ ही जहाँ बैठ वे ईश्वर चिंतन करते थे श्री रामकृष्ण देव को वहां ले जाकर उनके श्री चरणों में उन्होंने पुष्पांजलि अर्पण की थी दक्षिणेश्वर में उपस्थित हो जय विधान की जय कहकर उन्हें श्री रामकृष्ण देव को प्रणाम करते हुए भी हम में से अनेक व्यक्तियों ने देखा है